संक्षिप्त महाभारत श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को असमा मुनि का कहा हुआ धर्मोपदेश सुनाना वैसम पायण कहते हैं जन्मेजय पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार दे श्री व्यास जी उनका शोक दूर करने के लिए बोले युधिष्ठिर इस विषय में असमा ब्राह्मण का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है उस पर ध्यान दो एक बार विदेश जनक ने दुख और शोक के वशीभूत होकर महामती विप्रवर असमा से पूछा था कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा बर्ताव करना चाहिए इस पर असमा ने कहा राजन यह पुरुष जैसे जन्म लेता है उसके साथ ही दुख और सुख इसके पीछे लग जाते हैं वे इसके ज्ञान को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है इसी से मनुष्य के हृदय में मैं हूं मैं सिद्ध हूँ कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ ये तीन बातें घुस बैठती है इनके नशे में भर कर वह अपने बाप दादों से प्राप्त हुई पूंजी को लुटाकर कंगाल हो जाता है और फिर दूसरों के धन पर आ जाता है। उसे मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता वह अनुचित उपायों से धन जुटाने लगता है यह देख राजा लोग उसे दंड देते हैं इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख जो कुछ आ पड़े उसे सहना ही चाहिए क्योंकि उसे दूर करने का कोई उपाय भी तो नहीं है अप्रियों का संयोग प्रेमियों का वियोग इष्ट अनिष्ट और सुख दुख इनकी प्राप्ति प्रारंभानुसार ही होती है इसी प्रकार जन्म मरण और हानि लाभ भी दैवाधीन ही है वैद्यों को भी रोगी रोगी होते देखा जाता है बलवान भी कभी कभी निर्बल हो जाते हैं तथा श्रीमान भी कंगाल होते देखे गए हैं यह काल का उलट फिर बड़ा ही अद्भुत है अच्छे कुल में जन्म पुरुषार्थ आरोग्य रूप सौभाग्य और ऐश्वर्य ये सब प्रारब्ध से ही मिलते हैं जो कंगाल है और चाहते भी नहीं है उनके तो कई कई पुत्र हो जाते हैं और जो संपन्न है उन्हें एक भी नसीब नहीं होता विधाता की करनी बड़ी ही विचित्र है रोग अग्नि जल शस्त्र भूख व्यास आपत्ति विष ज्वर मृत्यु और ऊंची स्थिति से गिरना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 और कौन बनाता और स्थिर रखता है सर्दी गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल ही के योग से चलता है। यही बात मनुष्यों के सुख दुख के सुख-दुख विषय में भी है राजन जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धावस्था की चढ़ाई होती है तो औषधि मंत्र होम और जप कोई भी उसे बचा नहीं सकते जिस प्रकार समुद्र में तो लक्कड़ कभी मिलते और कभी बिछुड़ जाते हैं इसी प्रकार यहाँ जीवों का समागम होता है इस संसार में हमारे और जीव का न तो कभी कोई संबंधी हुआ है और न होगा ही रास्ते में चलते हुए बटोहियों के समान ही हमारा स्त्री बंधु और श्रोहित समागम हो जाता है अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में इसी पर विचार करना चाहिए कि मैं कहा हूँ कहा जाऊंगा कौन हूं यहाँ किस कारण से आया हूं और किस लिए किसका है और चक्र के समान घूमता रहता है इसमें माता पिता भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोहियों के समान ही है कल्याण कामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्राज्ञा का उल्लंघन न करके उसमें श्रद्धा रखे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 तो दूसरे संबंधियों के साथ तो रह कैसे सकता है राजन आज तुम्हारे बाप दादे कहा गए अब न तो तुम ही उन्हें देखते हो और न वे ही तुम्हें देखते हैं स्वर्ग और नरक को तो मनुष्य इन नेत्रों से देख नहीं सकता उन्हें देखने के लिए सतपुरुष शास्त्र रूपी नेत्रों से ही काम लेते हैं अतः तुम शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो मनुष्य को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए उसके बाद वह गृहस्थाश्रम स्वीकार करके पितर और देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पादन और यज्ञानुष्ठान करें ऐसे को अपने का शोक त्याग कर लोग और लोग परमात्मा की आराधना करनी चाहिए जो राजा शास्त्रानुसार धर्म का आचरण और द्रव्य संग्रह करता है उसका संपूर्ण चराचर लोक में श्रीय फैल जाता है व्यास जी कहते हैं युधि